मेरा मन तो सबसे पहले उस कमीने देवाशीष के मुंह पर थप्पड़ जड़ने का है बहुत घमंड घमंडो बता चल सकता है जतिन ने जवाब दिया अरे हाँ विक्रांत भाई एक चीज और मैं तो बताना भूल ही गया वो राघव आज मुंबई के सेंट्रल जेल में गया है उसे उम्मीद है कि वहां से उसे, उसे उन्नीस सौ तिरानवे में मिली लाल लहंगे वाली लड़की की डेड बॉडी वाले केस के बारे में कुछ पता चल सकता है पता चला है कि वहाँ जेल में कोई विक्टिम है जो उस लड़की के बारे में जानता है बाकी राघव जल्दी ही आपको इन्फॉर्म करेगा ठीक है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर उसने टीम ए के मेंबर्स की तरफ देखते हुए कहा जैसा की अभी हेडक्वार्टर ने हमें इगतपुरी के मर्डर और चोरी वाले केस आरोप काम करने ऐसी रोक रखा है तो फिर हम लोग उन्नीस के इस लड़की वाले मर्डर केस आरोप काम कर ही सकते है आप लोग पूरा जी जान लगा काम कीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लड़की के मर्डर केस का कनेक्शन कहीं ना कहीं इगतपुरी वाले केस से जरूर है और ये केस भी बहुत पुराना है अगर हमने इसे सॉल्व कर लिया तो भी हमें काफी फायदा होगा विक्रांत की बात सुनने के बाद सभी ने अपना सिर सहमति में हिला दिया इसके बाद विक्रांत ने नैना की तरफ देखते हुए कहा अच्छा तुमने अभी कहा कि हमें अपने सर्च रेंज को छोटा करना चाहिए मतलब तुम आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेडी हो तो फिर हमें इगतपुरी के जंगल में चलना चाहिए ना इन्वेस्टिगेशन के लिए नैना को अभी थोड़ी देर पहले ही हेडक्वार्टर द्वारा छुट्टी पर जाने का आदेश दिया गया था ऐसे में उसका मूड बहुत खराब था लेकिन विक्रांत की मनसा जानने के बाद और उसका इमोशन देखने के बाद नैना का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो रहा था ठीक है क्यों नहीं मैं चलूंगी तो लेकिन वहां ट्रैकिंग का सारा खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा अरे वो क्या बात है ऐसी क्या बात है वो तो मैं पूरा खर्चा उठाने को तैयार हूँ और मैं तुम्हें ए क्लास की सुविधा दूंगा मैं तो सोच रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर का भी इंतजाम कर दू ओहो क्या बात है सुनिधि ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा आज तक तो मैंने आपको इतना पोलाइट होते नहीं देखा था विक्रांत सर मैं तो कह रहा हूँ कि हम सभी को आपके साथ जंगल में चलना चाहिए फिर से रितेश बीच में बोल पड़ा वहाँ जंगल में काफी बड़ा एरिया है जहाँ सर्च अभियान चलाना है और मुझे तो लग रहा है की वो दो लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा वहाँ विक्रांत का दिमाग फिर से सटक गया उसने गुस्से में रितेश की तरफ देखते हुए कहा भाई रितेश तुम एक बार में कोई चीज समझते क्यों नहीं हो मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि तुम वहां नहीं जा सकते यहाँ ऑफिस में तुम्हारी जरूरत है ना और हाँ हम ज्यादा लोग तो वहाँ जा भी नहीं सकते वैसे ही हेडक्वाटर से हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने से रोका गया है और अगर इतने लोग एक साथ जाएंगे फिर हेडक्वाटर वालों को भी पता चल जाएगा कि हम छुप इन्वेस्टिगेशन कर, कर रहे हैं लेकिन नैना मैडम छुट्टी पर है और विक्रांत सर भी छुट्टी पर है रितेश ने फिर से बोलने की कोशिश की फिर सर आप रुकते क्यों नहीं यहाँ बिना टीम लीडर के हम लोग कैसे काम करेंगे यहाँ बेवकूफ विक्रांत ने गुस्से से भरी से निगाहों रितेश को घूरते पढ़कर बोलते हुए कहा तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो रितेश भले ही विक्रांत सर जंगल में जाएंगे लेकिन वो हमसे हेडफोन से कनेक्टेड रहेंगे और यहाँ चेतन सर भी हैं वो भी तो टीम लीडर है तुम उनसे कनेक्टेड रहो अच्छा टॉयलेट आओ मेरे साथ वो मैं बताता हूँ इसके बाद हमिद जबरदस्ती रितेश को लेकर टॉयलेट की तरफ चला गया वो उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था हम्म विक्रांत नैना की तरफ मुड़कर बोल पड़ा अच्छा चलो हम फिर चलते हैं हमें कल सुबह ही निकलना पड़ेगा अच्छा मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँ कल विक्रांत की उत्सुकता देख नैना सिर्फ मुस्कुरा रह गई चेहरे पर मुस्कान के साथ ही उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा मुझे भूख लगी है और मैं अब खाने के लिए जा रही हूँ फिर इसके बाद नैना ने अपना सामान उठाया और विक्रांत को इग्नोर करते हुए खाने के लिए कैंटीन की तरफ चली गई विक्रांत कुछ सेकंड तक सोचता रहा और फिर वो भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ा क्या हुआ मैं मैं कुछ गलत कह रहा था क्या? रितेश ने कन्फ्यूज होते हुए सवाल किया रितेश सर आपकी शादी तो हो चुकी है ना सुनील ने कम्प्यूटर पर टाइप करते हुए ही से सवाल किया शादी मतलब मतलब आप कभी रिलेशनशिप में नहीं आए क्या मुझे तो लगता है कि आपकी सीधे ही अरेन्ज मैरिज कर दी गई थी सुनिधि ने बिना रितेश की तरफ देखे कहा क्या मतलब मैं समझा नहीं अभी भी रितेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन ये केस ऐसा केस था जो किसी रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है